अष्टा वक्र गीता पंद्रहवा प्रकरण मोक्ष का मर्म तथा अद्वैत यथा कितार्थ आजीवि परस्तत्र सात्विक बुद्धि से संपन्न जिज्ञासु पुरुष को जैसे तैसे थोड़े में भी समझा दे तो वह कितार्थ हो जाता है और इससे हीन पुरुष तो जीवन भर जिज्ञासा जी करता फिरे तो भी मोहग्रस्त ही रहता है तथा विषयों का निरस हो जाना ही मोक्ष है विषय में रस आना ही बंधन है बस इतना ही तत्व ज्ञान है इसे जानकर जो इच्छा हो करो करोति वाज्य महोद्योगुबी यह तत्व बोध वक्ता को मूक प्राज्ञ को जड़ और महान उद्योगी को आलसी बना देता है इसलिए लोग भोग चाहने वालों ने इसका परित्याग कर दिया है न न न भोक्ता कर्ता भवान सदा साक्षी निरपेक्ष निरपेक्षर न तुम देह हो और न देह तुम्हारा है न तुम कर्ता हो और न तुम भोक्ता तुम सदा एक रसचेतन साक्षी हो निरपेक्ष होकर सुख से विचरो राग धर्मों राग न द्वेष मन के धर्म है और यह मन कदापि तुम्हारा नहीं है तुम विकल्प एवं विकारों से रहित बोध स्वरूप हो सुख से विचरो विचरोत्मान सर्वभूतान चात्मि विज्ञा निरहकारो निर्मम सुखी भव समस्त पदार्थों में अपने आप को और समस्त पदार्थों को अपने आप में जानकर अहंकार और ममता से रहित एवं सुखी हो जाओ स्वरूप जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह विश्व समुद्र में तरंग के समान चमक रहा है वह तुम ही हो इसमें संदेह नहीं तुम निश्चिंत हो जाओ श्रात श्रोहान वश श्रद्धा करो श्रद्धा करो इस संबंध में भूल मत करो तुम प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप और परमात्मा ही हो गुण सम्वे तो उदेह गंता अनुशोचसि गुणों से लपेटा हुआ यह शरीर ही रहता है, है। यही आता जाता है। आ, आत्मा न कहीं आता है न जाता है फिर तुम इसके लिए क्यों शोक करते हो देह तिष्ट कल्पांत क्वा रूपिनः चाहे यह शरीर कल्प पर्यंत रहे और चाहे आज भी मर मिट जाए इससे तुम्हारी हानि अथवा लाभ भी क्या है तुम केवल चित्त स्वरूप हो तय महावीचे स्वभावत उदयो तो तुम अनंत महासमुद्र हो और तुम में यह विश्व एक नन्ही सी तरंग यह स्वभाव से ही उठे या ना उठे इससे न तो तुम्हारा कोई लाभ है और न भिन्न विदम नगत कस्य एयो तुम केवल हो या जगत तुमसे भिन्न नहीं है ऐसी स्थिति में किसे कहा क्यों है और उपादे की कल्पना हो एक बड़े तो जन्म कूत तुम एक अविनाशी शांत एवं निर्मल चिदाकाश हो तुम में जन्म काश कर्म तुम्हें और अहंकार ही कहां पश्य त्रयससे किसते स्वर्णाटका जो कुछ तुम देखते हो उस दिखने वाले पदार्थ के रूप में एकमात्र तुम ही प्रतीत हो रहे हो क्या कड़े बाजू बंद और पायेजेब स्वर्ण से पृथक प्रतीत होते हैं विघम विभाग संत सर्वे निश्चित संकल्प सुखी भवन यह मैं हूँ यह मैं नहीं हूँ इस बंटवारे को छोड़ दो सब आत्मा ही है ऐसा निश्चय करके नि और सुखी हो जाओ इवा अज्ञान तो पर संसारी न संसारी तुम्हारे निस्वरूप के अज्ञान से ही विश्व की सत्ता है एकमात्र तुम ही हो तुमसे भिन्न न तो कोई संसारी जीव है और न कोई असंसारी ईश्वर। दिवसा यह विश्व भ्रांति मात्र है वस्तुतः कुछ नहीं है जिसका ऐसा निश्चय हो गया है उसकी वासनाएं नष्ट हो जाती है वह स्फूर्ति मात्र रहता है वह न कुछ के समान का अनुभव करता है ते बंधो कृत कृत्य सुखम चरम इस संसार समुद्र में एक ही था है और रहेगा न तुम्हारा बंधन है और न तो मोक्ष तुम कृतकृत्य हो सुख से विचरो विचारो विकल्प उपम तिस्थ स्वात्मा हे स्वरूप संकल्प और विकल्प के द्वारा अपना चित्त क्षुब्ध मत करो उपसम शांत हो जाओ और अपने आनंद स्वरूप आत्मा में सुख से रहो माम किं कि तुम कहीं भी किसी का भी ध्यान मत करो कहीं कुछ भी हृदय में धारण मत करो तुम नित्य मुक्त आत्मा हो विचार करके भी क्या करोगे अष्टावक्रमु विरचिताया ब्रह्म विद्यापदेशम पंचद प्रकरण समझ